ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड के ग्यारहवीं कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है इस कंडिका में सईक्षत स इक्षत ऐसे तीन बार तीन वाक्य आए हैं और इन वाक्यों के द्वारा बताया जाने वाला परमेश्वर का जो ईक्षण है उसके विषय अलग अलग तीन होने से ईक्षण भी तीन प्रकार का हुआ जो पहला ईक्षण है उसका विषय तो बताया गया था कि मेरे द्वारा सृष्ट यह कार्यक्रम संघात मेरे द्वारा सृष्ट यह कार्यक्रम संघात मेरे बिना कैसे रह पाएगा इसकी स्थिति कैसे होगी कथम शब्द आक्षेपार्थ में होने से उसका अर्थ निकलेगा कथनचित अभी नहीं हो सकती तो फिर तृतीय बीच में द्वितीय जो था उसका व्याख्यान बाद में कर भस्कर भगवान करेंगे और तृतीय ईक्षण है उसका व्याख्यान पहले कर रहे हैं तृतीय ईक्षण का विषय है कि यदि वाचा अभिव्यम प्राणेना अभिप्राणित यहां से लेकर के अथ को अहम इति यहां, यहां तक के ग्रंथ से तृतीय ईक्षण का विषय बताया गया है यह सृष्टा जो कार्यक्रम संघात का सृष्टा जो परमेश्वर है उस परमेश्वर का कार्यक्रम संघात में प्रवेश का प्रयोजन बताने वाला वाक्य है तृतीय ईक्षण को बताने वाला जो वाक्य है तृतीय वाक्य कहा कहिए उसको वह इस कार्यक्रम संघात में परमेश्वर को प्रवेश करने की क्या आवश्यकता पड़ी इसे स्पष्ट करने के लिए हैं। तो प्रवेश के दो प्रयोजन यहां पर बताए जा रहे हैं एक तो प्रवेश का प्रयोजन है कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति का जो प्रयोजन है उसका साक्षी बनना यानी भोक्ता बनना वाघ के वदनादि व्यापार से होने वाले फल का साक्षित्व का ही दूसरा नाम है भोक्तृत्व आत्मा में और वदनादि व्यापार कर्तृत्व है आत्मा में वदनादी व्यापार का साक्षीत्व तो इस प्रकार ये कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा में स्वत न होने पर भी वदनादी व्यापार का साक्षीत्व रूप वदनादी व्यापार जन्य फल का साक्षीत्व रूप भोक्तृत्व की सिद्धि ये एक प्रयोजन हुआ कार्यक्रम संघात में प्रवेश का परमेश्वर के और दूसरा प्रयोजन बताया गया आत्मस्वरूप बोधार्थन चेटी में कार्यक्रम संघात में कार्यक्रम संघात का जो रचयिता वह यदि प्रविष्ट नहीं होगा कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति का प्रयोजक नहीं बनेगा तो फिर आत्मा आत्मास्तित्व तथा आत्मस्वरूप के बोध का उपाय नहीं रहेगा और यदि प्रविष्ट होता है तो उसके सत्व का भी ज्ञान आत्मा के इस प्रकार होता है कि जड़ कार्यक्रम संघात की प्रवृति जिस चेतन के सन्निधि मात्र से हो रही है वह चेतन विद्यमान है ऐसे अस्तित्व का निश्चय होगा और उसका स्वरूप है कार्यक्रम संघात जड़ है तो जड़ में स्वतः प्रवृति होती नहीं तो जिसकी प्रेरणा से होती है वो चेतन है इस प्रकार चिद्रूपता का भी जो कार्यक्रम संघात में प्रवेश करने वाला है वह चिद्रूप है चेतन है ज्ञान स्वरूप है वेदन स्वरूप है यह भी अर्थ ज्ञापित होगा यह है आत्मस्वरूप चिद्रूपता इस चिद्रूपता का ज्ञापन भी अनुप्रवेश का फल हुआ आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान ज्या, तथा वेदन रूपता का ज्ञान ये प्रयोजन है द्वितीय कार्यक्रम संघात में अनुप्रवेश का ये चर्चा टीका में हम लोग कर चुके हैं यदि नाम इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका के माध्यम से अब टीका में है यदि नाम इति इस प्रतीक के बाद में वाक्य उसका अर्थ करना है उसे देखिए टीका को संहत्य वाघादी लक्षण से कार्यस्य परम कार्य पराने परूप अभिव्याहना परभाज भेजो यदि नाम इस वाक्य में आया संघत कार्य से परार्थत्व परम अर्थिन मेतन अंतरे न भवेत यदि जोड़ देना है तो इस वाक्य का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार इस वाक्य का क्या अर्थ निकलेगा मूल भाष्य में आए हुए तो संघत कार्यस्य ये जो भाष्य में शब्द है समास है कर्मधारय समास हुआ है इसमें संघतंच इति संगत कार्यम ऐसा कर्मधारय समास हुआ तो संघत कार्य है शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राण यानी स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर ये संगत है संगत है का मतलब समूह रूप है संगत शब्द का अर्थ है एक दूसरे से संबद्ध तो जो संगत कार्य है वह उसका जो संगत वाघादी लक्षणस्य से कार्य से और संगत कार्य कौन है वागादि लक्षण यानी वाघादि स्वरूप जो कार्य है और उसमें परार्थत्व तो बताया गया संघत कार्य से ये कार्य में मे सृष्टि है संबंध अर्थ में उसका धर्म बताया गया परार्थत्व परार्थत्व शब्द का अर्थ करते हैं कि परोपकार रूप अभिव्याहरणादि कार्य तो परोपकार जिसका रूप है ऐसा अभिव्याहरणादि कार्य है किसका वागादि का जो संघत कार्य है वाघादि उसका जो परार्थत्व है उस परार्थत्व का स्वरूप होगा वाघादि का जो परोपकार परोपकारात्मक अभिव्याहरणादि हैं तत्कारित्व तत्कारित्व यानी कर्तृत्व तो अभिव्याहरणादि कर्तृत्व को कहा जाएगा और संघत कार्यस्य परार्थत्वम शब्द से उसका यह अर्थ निकलेगा तो वागादि में जो वदनादि व्यापार कर्तृत्व है ये है वाघादि का संघत कार्य पर शब्द का अर्थ और वह यदि स्वत ही हो जाएगा चेतन की संिधि रूप प्रेरणा के बिना ही वाघादी जड़ है और उसका कार्य अभिव्यारणादि यदि चेतन की प्रेरणा के बिना ही होगा तो क्या इसको दिखाने के लिए चेतन की प्रेरणा के बिना होगा इसको बताने के लिए मूल में आया था भाष्य में परम अर्थिनम उसी को यहां पर कह रहे हैं कि परम अर्थिनम यानी उपकार भाजनम उपकार भाजन कहा जाता है उपकार का अधिकारी उपकार का अधिकारी होगा अभिव्यारणादि फल का साक्षी फल स्वामी अभिव्यारणादि से होने वाले प्रयोजन का अधिकारी यह परम अर्थिनम शब्द का अर्थ निकलेगा अर्थिनम शब्द का अर्थ निकलेगा और परम का अर्थ है अन्य किस से अन्य तो कार्यक्रम संघात से अन्य तो संघत कार्य से अन्य जो उपकार भाजन है ने उपकार का अधिकारी है उसके बिना ही यह वाघादि मात्र से ही यदि अभिव्यारणादि हो जाएगा संगत वागादि के द्वारा ही होगा तो क्या होगा तो अथ को अहम उधर अथ शब्द का अर्थ बताया था तर ही इधर यदि है ना इसलिए उसका अर्थ निकलेगा तर ही तर ही का अर्थ होता है तदा तदया उस समय ऐसी स्थिति में मैं कौन हूं और किसका स्वामी हूं इस अर्थ के ज्ञान का कोई साधन ही नहीं बचेगा यदि वाघ आदि की ही प्रवृत्ति हो जाएगी तो तो को अहम मैं कौन हूं अर्थात किन स्वरूपों अहम मैं किस स्वरूप वाला हूं और कश्य वा स्वामी और मैं किसका अधिकारी हूं किसका स्वामी हूं यह सब तो स्पष्ट ही नहीं हो पाएगा इसका बोध ही नहीं हो पाएगा इसलिए ये स्पष्ट निश्चित है कि वाघ जड़ होने से उनका चेतन जो मैं हूं उस मेरे बिना संभव नहीं है अभिव्याहरण आदि ये निश्चित हो जाएगा तो फिर को अहम इस प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा तो किन स्वरूप हम तो चेतनो अहम ये उसका उत्तर मिलेगा और कश्य स्वामी अहम तो वागादि कृत वदनादि व्यापार जन्य फल स्वामी अहम इसका भी उत्तर मिलेगा कस्य स्वामी अहम का कस्य कस्य का उत्तर होगा वदनादि व्यापार जन्य फलस्य। स्वामी अहम इस प्रकार ये उत्तर मिल जाएगा यानी आत्मा के अस्तित्व का निर्धारण होगा और आत्मा के स्वरूप का निर्धारण होगा ये कब यदि वागादि कार्यक्रम संघात के अधिष्ठाता के रूप में इस कार्यक्रम संगात में मैं प्रविष्ट हो जाऊं तो ये अर्थ निकलेगा थोड़ी सी टीका है टीका को देखिए आने न यदि वाचैव केवलया अभिव्यतम भवेत तो इति तो ये दिखाने के लिए एक प्रकार से वाक्य का जो अन्वय किया गया वह सर्व वाक्यम सावधारण भवती इस नियम के अनुसार एवकार भाष्य में न होने पर भी एवकार का अध्यार करके ही वाक्य को वाक्य का अन्वय बताया गया योजितम यानी अन्वितम मूल जो ग्रंथ है श्रुति उसमें भी नहीं है ना यदि वाचा अभिभारितम यदि प्राणीना अभिप्राणितम इसमें वाचा इस पद के साथ प्राणी नृतियांत पद के साथ एवकार जुड़ा हुआ नहीं है ना और यहां पर टीकाकार कहते हैं एवकार का अध्यार करके अध्यायकार अध्यार्यण कार्थ निकलेगा एवकार का अध्यार करके मूल में भी वाचा एव ऐसा वो, उस एवकार को तृतीयांत जो वागादी शब्द हैं, जोगातंत वागाकरणों के वाचक शब्द हैं, उनके साथ जोड़ना वाच अभिव्यारितम प्राण अभिप्राणितम चुष दृष्टम श्रोत्रे नुतम ऐसे मूल में तृतीयांत जितने शब्द हैं वाचादि वाचा से लेकर के वहां तक मनसेव ध्यातम और अपने न अभिप्रणित शिषण एव विशिष्टम यहां तक कृतीयांत सभी पदों के साथ यवकार को आधारित यवकार को जोड़ देना है तो ये कहते हैं कि यदि वाचेव केवलया अभिव्यत इति एवकार अध्याण वाक्योजित ऐसे जैसे यहां पर वाच वाक्य के साथ एवकार को जोड़ दिया ऐसे उत्तर में भी करना एक टीकाकार कहते हैं कि एवं उत्तर उत्तरत्रापि यदि प्राणेन भवे इत्यादि द्रष्ट्य तो प्राणे नभिप्राणीत ओ चक्षुश दृष्टम ऐसा समझना और यहां प्राण शब्द से बाह्य इंद्रियों का प्रकरण होने से घ्राण लेना है और अभिप्राणी तम से लिया जाएगा आघ्रात रूप व्यापार को आग्रहन रूप व्यापार लिया जाएगा ना उसे टीकाकार कह रहे हैं कि अभिप्राणीतम आघ्रातम अभिप्राणीतम का अर्थ समझना आघ्रातम का मतलब आग्रहण रूप व्यापार चेतन के बिना ही यदि ग्रहण इंद्रिय का होगा तो फिर को हम मैं किस स्वरूप हूं और किसका स्वामी हुए ने सत हूं कि असत हूं इसका बोध नहीं हो पाएगा तो मेरे अस्तित्व का तथा मेरे स्वरूप का बोध जिज्ञासु को हो जाए इसलिए मुझे कार्यक्रम संघात में प्रविष्ट होना जरूरी है ये विचार भग, किया परमेश्वर ने तृतीय ईक्षण वाक्य का अर्थ निकलेगा और मूल भाषा में है यदि वो अपानितम तो ये मूल में भी आता है ना यदि अपने न अभ्यपानित वहाँ अभ्यपानितम का अर्थ करते हैं टीकाकार वहाँ के कि अभ्यपानितम यानि अंतर्गतम भक्षितम इत्यर्थ अपने न एवं अभ्यपानितम का निकलेगा भक्षितम भक्षितम यानि खादितम यदि चेतन के बिना केवल अपान वृत्ति ही भोजन रूप व्यापार करेगी तो फिर चेतन के अस्तित्व का और चेतन के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाएगा अब भाष्य में जो वाक्य आ रहा है कश्य स्वामी इसके बाद वाला यदि अहम् कार्यकरण संघातम इत्यादि इसका उत्तरण है टीका में उक्तम उक्त एवं वाक्या ये जो वाक्यार्थ बताया गया है उसको स्पष्ट कर रहे हैं चेतन के बिना वागादि का वदनादि रूप व्यापार यदि केवल वागादि से ही होगा तो चेतन के अस्तित्व तथा स्वरूप बोध का साधन नहीं रह पाएगा युक्ति नहीं रह पाएगी ना ये उक्त अर्थ है और इसी उक्त वाक्य अर्थ को स्पष्ट करते हैं यदि अहम इत्यादि से भाष्यकार भगवान तो यदि अहम् कार्यकरण कार्यकारण वागादि कार्यकारघातमुप्रवेशभिव्याताल नोपलभेय राजश्यधिकृतपुरतावेक्षण तो न क्चिम इति रूपेत याने विचार है तो। तो ये तो यदि मैं इस कार्यक्रम संघात में का मतलब प्रवेश करके अभिव्यारितादि व्यार, फलम तो वाघादि अभिव्यारितादि व्यार, फलम का अर्थ निकलेगा वाघादि इसमें आदि शब्द से लेना बाकी घ्र को बाकी करणों को तो वाक घ्राण चक्षु श्रोत्रादि, ये वाघ आदि का निकलेगा और अभिव्याहितादि में भी आदि शब्द है उसमें अभिव्यारितम का तो अर्थ है वदन रूप व्यापार वाघ इंद्रिय का और आदि शब्द से बाकी घ्राणादि इंद्रियों का व्यापार लेना वो आघ्राणनादि होगा तो अभिव्यहितम आघ्रातम दृष्टम इत्यादि ये सब लिया जाएगा तो ये तो अभिव्यहितादि शब्द तक का अर्थ होगा वाघ के वदनादि रूप व्यापार ये वाघ आदि इतने का अर्थ निकलेगा और उन व्यापार से जन्य फल ये वागादि अभिव्यारितादि फलम का अर्थ निकलेगा वागादि के के रूप व्यापार से होने वाला जो फल है वह फल इस कार्यक्रम संघात के अंदर प्रविष्ट होकर के यदि मैं न उपलबे उपलब्ध न करूं उस फल का साक्षी न बनु वाघादि के वदनादि जन्य फल का साक्षी नहीं बनू यदि का मतलब भोक्ता न बनू यदि फल का अधिकारी न बनू इसके लिए फिर अन्वय करना बीच में तो दृष्टांत आ रहा है न लो, न उपलभेय का अन्वय न कश्चिन माम अयम सन एवं रूप इति अधिगछेत विचारेत इसके साथ अनुभव होगा तो कश्चित यानी कोई भी मैं सद्रूप हूं और चेतन हूं ऐसा विचार नहीं कर पाएगा विचार करते समय तो युक्ति भी चाहिए ना श्रुति मूलक और मूलक युक्ति नहीं रहेगी ये मेरे अस्तित्व की तथा चिद्रूपता की निश्चाय तो फिर बिना युक्ति के विचार कैसे होगा ब्रह्म सूत्र है विचारात्मक ग्रंथ और ब्रह्म सूत्र में अद्वैत की निश्चायक द्वैत की बाधक युक्तियों से ही न विचार हुआ है तत्त श्रुति प्रकरणों का उन अधिकरणों में ऐसे ये युक्ति बहुत जरूरी है और वह युक्ति तब मिल पाएगी जब इस कार्यक्रम संघात में मैं प्रविष्ट हो जाऊं यदि प्रविष्ट होकर के अधिकारी न बनूं इसका तो ये नहीं हो पाएगा इसे समझाने के लिए दृष्टांत है कि राजा ये का अर्थ है यथा तो जैसे यथा या यानी यानी यथा या राजा पूरा आवेश्य अधिकृत पुरुष कृत कृताकृत आवेक्षण तो जैसे राजा पूर्व में प्रविष्ट होकर अपने द्वारा नियुक्त जो अधिकारी हैं पूर्व पालक उन पूर नगरों के पालक पुरुषों के द्वारा जो किया हुआ व्यापार है कृताकृत -क्रित, उनके द्वारा किया गया जो कर्तव्या कर्तव्य है उसका ईक्षण न करे यदि तो फिर राजा को कौन जानेगा प्रजा अनभिज्ञ ही रहेगी राजा के स्वरूप से इस प्रकार मेरे स्वरूप से अनभिज्ञ ही रहेगी प्रजा जिज्ञासूजन अब दूसरा जो वाक्य आ रहा है वी यो यम इत्यादि इसका अवतरण है टीका में अच्छा उससे पहले थोड़ा इसी अभी विचारित वाक्य में जो आया है अयम सन एवं रूप इसका अर्थ करते हैं टीकाकार कि अयम सन यानी अयम आत्मा अस्ति अयम सन का अर्थ कर दिया सन में अस्त धातु से क्षत्रि प्रत्यय करके सन ये प्रथमा का यह वचन बना है ना तो उसका अर्थ निकलेगा अस्ती थी सन ऐसी उत्पत्ति है न उसकी विद्यमान तो अय आत्मा अस्ति और कैसा है वो <coughs> तो अस्ति और सच एवं और वह एवं रूप है नेतन है गच्छेत इसका ज्ञान नहीं हो पाएगा यदि कार्यक्रम संघात में आत्मा का प्रवेश नहीं होगा तो अब विपरु का अवतरण है टीका में प्रवेशे अधिगमो नस्यात इति उत्तरा प्रवेशेतु सो अस्ति इति प्रवेश आहो फल आह इति तो अप्रवेश यानी कार्यक्रम संघात में चेतन का प्रवेश न होने पर स्वस्याधिगमो न शब्द का अर्थ है आत्मा तो आत्मा का अधिगम यानी बोध नहीं हो पाएगा यदि प्रवेश नहीं होगा तो ये बता करके प्रवेश नहीं है तो आत्मबोध भी नहीं हो पाएगा ये व्यतिरेक सहचार बताया अब अन्वय सहचार बता रहे हैं प्रवेश है तो आत्मबोध भी हो सकता है तो ये कह रहे हैं कि अप्रवेश स्वस्य अधिगमो नस्यात इति न सतवा व्यतिरेक सहचार बताया गया अब आगे कहते हैं प्रवेशे सो अस्ति यानी प्रवेशे सती स्वस्याधिगम ये अन्वय हो जाएगा तो अन्वय सहचार को बताया जा रहा है प्रवेश होने पर सो अस्ति में स का अर्थ है स्वस्याधिगम स स्व यानी अधिगम अस्थि तो इति प्रवेश फल आहो प्रवेश का ये फल भाष्यकार भगवान बता रहे हैं विपर्य तो यो वागा वेद सन् वेदन ऋपिगत्योह सैम तो वी तो तो विपर्य का अप्रवेश का विपर्य हो जाएगा प्रवेश तो प्र, यदि कार्यक्रम संघात में प्रवेश हो जाए हमारा तो योय वागादि अभिव्याहितादि इदम इति वेद वेद का करता है यो यम तो जो कोई भी दि के वदनादि रूप इन व्यापारों को जानता है स वह जो जान रहा है स सन तो जानना है साक्षी बनना यानी भोक्ता बनना कर्ता भोक्ता बनना वह सन है विद्यमान है और उसका स्वरूप क्या है तो वह सन है का मतलब अस्थि और स्वरूप बताया जा रहा है वेदन वेदन सन से उसका अस्तित्व तो बताया गया और वेदन रूप इसमें वेदन रूप शब्द ने वेदन यानी ज्ञान स्वरूप उसे बताया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये स्वरूप लक्षण है न अबाधित तो और अनंत ज्ञान ही ब्रह्म है ऐसे यहां पर वेदन स्वरूप आत्मा है ज्ञान स्वरूप आत्मा है चेतन आत्मा है ये यहां पर बताया गया इति अधिगछेत तो अधिगछित का कर्ता हो जाएगा लोक उसका अध्यय करना होगा तो लोक मुझे जानेंगे ये अधिगच्छेद तो पूर्व वाक्य में था नी, नीचे है आधिगंतव्यो अहम श्याम तो ये मैं आधिगंतव्य हो जाऊंगा का मतलब ज्ञातव्य बन जाऊंगा इस रूप में श्या मैंने हूंगा उत्तम पुरुष का रूप है ना लिंग लकार का टीका है थोड़ी सी इसे देखिए तो भी परतु का अर्थ करते हैं उपलब्धेतु इत तो कार्यक्रम संघात में प्रविष्ट होकर के का उपलब्धा बनने पर मैं उपलब्धा बन जाऊं तो लोग मुझे जान सकते हैं कि मैं इस सत हूं और वेदन स्वरूप हूं आगे हैं वेदन रूप टीका मे ही वेदन रूप संचिगंत्योहम श्याम इति अन्वय ऐसा अन्वय करना कि मैं कहा भैया हाँ वेदन रूप संच इति अधिगंतव्यो मैं वेदन रूप हूं और सनहू का मतलब विद्यमान हूं अभाव नहीं है मेरा ऐसा मैं जिज्ञासु के लिए ज्ञातव्य बन जाऊंगा अधिगंतव्य ज्ञातव्य ज्ञा और वेदन रूपत्व उपादयती आगे वाला जो वाक्य है उसका अवतरन है के न, उसी वाक्य में आ नो यम वागादि अभिव्याहितादि इदम इति वेद यह वाक्य आत्मा के वेदन रूपता का निश्चाय है इसलिए कहते हैं कि वेदन रूपत्व उप पादयती वेदन रूपता का ज्ञापन करते हैं आत्मा के कि यो यम वागादि अभिव्याहृतादि वेद स वेदन रूप इतिगंतव्य श्याम अन्वय तो जो वागादि के अभिव्यहृतादि रूप व्यापार को जानता है वह ज्ञान स्वरूप है इति श्याम ऐसा मैं जानने जाऊंगा कब प्रवेश करने पर और नच वेदितु कथम वेदन रूपत्वम इति वाच्यम अब यहां पर आत्मा तो वाघादि के वदनादि रूप व्यापार का वेत्ता बताया गया नो यम वाघ आदि अभिव्यतादि इदम इति वेद तो वेद ये तीन प्रत्यंत है इसलिए और कर्तार्थ में वहां पर प्रत्यय है लट, लट लकार उसके स्थान पर स्त हुआ स्तीप का वो हो जाता है लोप तो वेद यानी जाना तो वेदिता बताया गया अनात्मा को वागादि के वदनादि रूप व्यापार का ज्ञाता है वेत्ता है कौन आत्मा तो वेदता तो कहा जाता है वेदन का कर्ता तो जो वेदन का कर्ता है वो वेदन रूप कैसे होगा वेदन तो उसका कार्य हो जाएगा क्रिया है वेदन विध धातु का अर्थ और उसका निर्वर्तक स्वतंत्र कर्ता इस सूत्र से जिसकी कर्ता कारक संज्ञा होती है वो है वेदिता वेदन का निर्वर्तक है न कि वेदन आत्मा से निर्वर्त है वेदन तो अपने से निर्वर्ते वेदन स्वरूप आत्मा कैसे होगा ये शंका यदि कोई करता है तो कहते हैं इतनच वाच्यम ये टीका में लिखा है कि वेदितुह कथम वेदन रूपत्व तो जो वेदिता है वेदितुह सृष्टि का एक वचन है ना तो वेदिता में वेदन रूपत्व कथम ऐसी किसी को शंका नहीं करनी चाहिए तीन वाच्यम क्यों तो कहते हैं इसलिए कि वेदितु अवेदन रूपत्वे तस्य वेदनातर कर्मत्व वाच्यम यदि वेदिता को वेदन रूप नहीं मानेंगे अवेदन स्वरूप होगा वो ज्ञान स्वरूप नहीं होगा यदि ज्ञान का ज्ञाता हो जाएगा कर्ता हो जाएगा वो ज्ञान स्वरूप नहीं है ऐसा मानेंगे तो फिर इस वेदिता का जो ज्ञान है उस ज्ञान को ज्ञान का कर्ता एक दूसरा वेदिता मानना पड़ेगा उसे ही वेदिता मानेंगे वो तो वेदन के प्रति कर्म बन जाएगा ना अपने ज्ञान के प्रति तो ये कहते हैं कि वेदितु अवेदन रूपत्वे सति ये सति सप्तमी है तस् यानी वेदितु हु वेदनातर कर्मत्व वाचम तो दूसरे ज्ञान का कर्म यानी विषय बताना पड़ेगा वेदिता को इस वेदिता के द्वारा निर्वर्तित ज्ञान का ज्ञान स्वरूप इसको नहीं मानेंगे तो इसको मानना पड़ेगा किसी न किसी दूसरे ज्ञान का कर्म मैंने विषय और ऐसा मानेंगे तो कहते हैं तस्मिन वेदने वेदिता एव कर्ता चेत तो फिर ये जो वेदिता को विषय बनाने वाला ज्ञान है ज्ञानांतर है उस ज्ञान का भी कोई न कोई कर्ता होगा ना वेदिता और उसका वेदिता यदि इसी वेदिता को मानेंगे जिसका ज्ञान हो रहा है वही वेदिता भी है भी है, उसी ज्ञान का कर्ता भी है तो फिर क्या होगा ये दोष आएगा तो कहते कर्ता चेत वेदितरी एक कर्तव्य विरुद्ध प्रसजित तो एक ही वेदन रूप क्रिया के प्रति मानना पड़ेगा वेदिता को कर्ता भी और कर्म भी तो एक क्रिया के प्रति युगपत एक ही व्यक्ति कर्ता तथा कर्म नहीं बन सकता एक कारकत्व रहेगा एक में या तो कर्तिक कारकत्व स्वीकार कर लो या तो कर्म कारकत्व स्वीकार कर लो उभय कारकत्व का विरोध है ते तो कि कर्तृत् कर्मच्धेत आगे कहते हैं कर्त अता कर्ता चेत वेदितावस्था और वेदि वेदिता को विषय करने वाले वेदन का वेदिता किसी दूसरे को मानेंगे वेदनातर का कर्म मात्र प्रथम वेदिता को मानेंगे और कर्ता मानेंगे वेदनातर का दूसरा कोई वेदिता तो अनवस्था दोष होगा फिर वो जो वेदिता है वो भी तो वेदिता होने से वेदन रूप तो नहीं होगा तो फिर उसका भी ज्ञान के लिए उसको मानोगे कर्म तो तीसरा कोई वेदिता स्वीकार करना पड़ेगा तो अनावस्था दोष का प्रसंग आएगा ये कहते हैं कि अन्यो वेदिता कर्ता चेत तस्यापि अन्यो वेदिता इति अनावस्था इति वेदितु वेदन रूपत्व सिद्ध तो वो अनवस्था दोष से बचने के लिए और कर्मकर्तृ विरोध से बचने के लिए मानना होगा कि वेदिता वेदन स्वरूप ही है जैसे आदित्य प्रकाश स्वरूप ही है और उसमें आदित्य प्रकाशते इत्यादि प्रयोग में आदित्य के स्वरूपभूत तो प्रकाश का ही कर्तृत्व व्यवहार के लिए अध्यारूपित होता है नहीं तो प्रकाश स्वरूप ही है बाकी को तो प्रकाशित करता है और स्वयं प्रकाशित होता है अपने स्वरूप से ही वो आदित्य प्रकाशते में आदित्य प्रकाश का कर्म और कर्ता कोई आदित्य से दूसरा भिन्न ज्योति हो ऐसा नहीं है ऐसे ही यहां पर वेदिता ही वेदन स्वरूप है अतएव टीका में ही आगे है कि अतएव श्रुत्यंतरे यो वेद इति स आत्मा इति ग्रात्री ग्रान घ्रातृेयदन आत्म इति भाव तो अतएव इसी कारण से क्या हुआ कि श्रुत्यंतरे अन्य श्रुति में यो वेद जिग्राणि इति मैं इसे जिग्राणी यानी सुनि गंध ग्रहण कर लू इस वस्तु का स आत्मा ऐसा विचार करने वाला आत्मा है इस वाक्य से ये श्रुति वाक्य है और इस श्रुति वाक्य ने क्या बताया कि घ्रात्री यानी ग्रान, ग्रानन क्रिया करने वाला और घ्रेय यानी ग्रानन का विषय गंध और वेदन यानी उस गंध का बोध घ्राण इंद्रिय से हुआ यह जो त्रिपुटी है ग्रात्री घेय घेय घ्राण वेदन एने यानी का ज्ञान तो वेदन से आत्मत्व उत्तम इन त्रिपुटिके ज्ञान को आत्मा बताया गया जो अनुव्यवसाय ज्ञान है ना का ज्ञान होता है अनुव्यवसाय अनुव्यवसाय ज्ञान साक्षी एक प्रकार से साक्षी वेद्य है ये तो ये ग्रात्री घ्रात्री ग्राण वेदन का अर्थ निकलेगा साक्षी का ज्ञान और वो साक्षी का जो ज्ञान है वो आत्म स्वरूप है जैसे सूर्य का प्रकाश स्वरूप है और उस अपने स्वरूप से ही वो प्रकाशित होता है ऐसे आदित्य आत्मा स्वयं प्रकाश प्रकाशित होता है और अपने स्वरूपभूत प्रकाश से ही सबको प्रकाशित करता है साक्षी का जो ज्ञान है वो साक्षी के स्वरूप से अलग नहीं है वो ज्ञान स्वरूप ही है साक्षी वो यहां पर बताया गया है त्रिपुटी का ज्ञान का मतलब होता है साक्षी ज्ञान से अहम सुखी ये त्रिपुटी का ज्ञान है तो यहां पर वो सुख अलग सुख का ज्ञान अलग और सुख से विशिष्ट आत्मा का ज्ञान अलग ऐसा नहीं वो साक्षी रूप से ही भाषित हो रहा है सुख विशिष्टो अहम ये ज्ञान ये भाष्य पदार्थ साक्षी भाष्य जो होते हैं ना वो जितने वो साक्षी के स्वरूप से ही भाषित होते हैं तो घ्रान घ्रेय घ्रान वेदन आत्मत्व इति भाव अब दूसरा जो वाक्य आ रहा है भाष्य में यदर्थम इदम संहता वागादी नभिव्यतादी इत्यादि का ये अवतरण है टीका में त वेदन रूपत्वे प्रमाणम उक्त अस्तित्वे प्रमाण आह ये इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल ओ